संतान नहीं होती थी एक समय क्या हुआ कि रेतु स्नान से पवित्र होकर सखियों के संग घूमने के लिए गई वन में तो उस समय हुआ यह कि इसने अपने बाल आधी खोल रखे थे उस समय एक असुर था इसकी दृष्टि पड़ी और उस असुर ने इसको गर्भ धारण करवा दिया और उस असुर का हंसी ही पद्मावती से कंस के रूप में प्रकट हुआ ये बात उग्रसेन महाराज जी भी जान गए थे फिर आगे जाकर पद्मावती ने आठ पुत्रों को और और को और और जन्म जन्म दिया दिया। पांच कन्याओं इस तरह से देवक महाराज जी के बड़े भाई थे उग्रसेन महाराज और देव की कंस की चचेरी बहन थी देवक महाराज जी की सात कन्या थी सादेवा शांति देवा श्री देवा, देव रक्षिता, देवरक्षिता वरक देवी, उपदेवी और देव की तो जब झे विवाह हुआ तो सातवीं कन्या जी देवक महाराज जी की जिसका नाम था देव की उसका विवाह भी श्री वसुदेव जी के संकर दिया तो बहुत सारा दहेज के अंदर गाय बैल आदि दासियां सोना चांदी बहुत कुछ दिया कंस को जनता बहुत बुरा भला कहती थी कंस ने कहा कि आज जनता के सामने अच्छा बनने का समय आ गया है। तो कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से मिलकर रोने लगा आए, मेरी बहन मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकता अरे तू चले जाएगी तो मेरा क्या होगा अरे जनता ने कहा लोग हम तो इसको बोला मूर्ख समझते तो ये तो बोला मान निकला अब कंस ने देखा जनता कुछ मेरी ओर हो रही है तो कंस ने कहा मेरी बहन मैं तेरे घर तक तुझे छोड़ने के लिए जाऊंगा कंस जो है रथ हाँकने लगा देवताओं ने कहा कि सोचा कि इस तरह जब प्रेम दिखाता रहेगा इसका अंत कब आएगा तो देवताओं ने कहा हमको ही कुछ करना पड़ेगा ऊपर से आकाशवाणी हुई हे कंस जिस चचेरी बहन के लिए इतना प्रेम दिखा रहा ना इसकी आठवीं संतान तेरा काल होगी अब तो सब प्रेम प्रेम खत्म अब तो क्रोध से लाल फीला हो गया रस से कूद गया चमचमाती हुई तलवार तलवार निकाली देवकी को बालों से पकड़कर नीचे घसीट लिया और तलवार को देवकी के गले पर रख दिया अब वसुदेव जी विचार करते हैं कि अगर मैं अपनी तलवार निकालता हूं ये तो मूर्ख है देवकी गर्दन काट देगा तो शत्रु बलवान तो बुद्धि से काम लेना चाहिए उस समय वसुदेव जी ने कहा कि कंसे महाराज ये आपकी बहन स्त्री पर अत्याचार नहीं करना चाहिए स्त्री को मारने से आयु आयु घटती है श्री खत्म होती है बल खत्म होता है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए तो उस समय कंस ने कहा, आकाशवाणी तुमने नहीं सुनी क्या बोले हां सुनी आकाशवाणी के अनुसार तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है देवकी की संतानों से तुम्हे भय है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं देवकी की सब संतने तुम्हें लाकर दे दूंगा उस समय कंस ने कहा देखो तुम सत्यावादी हो झूठ कभी कहते नहीं है बोले नहीं सत्य नाम तो इस तरह से वसुदेव जी को छोड़ दिया इसी तरह से वसुदेव महाराज जी की पौरव वंश की पांच राजकुमारियां और थी जिसमें बड़ी जो उनका नाम था रोहिणी इंद्रा विसाखी वधरा सुना सुन मानी सुन मानी पांच हुए माता रोहिणी से आठ पुत्र हुए और एक पुत्री थी चित्रा नाम की अफ्सरा जन्मते ही ये कन्या मर गई किसकी माता रोहिणी की जन्मती कन्या मर गई कन्या अपने को कोसने लगी कि श्री कृष्ण के परिवार में मेरा जन्म हुआ पर मैं उनके दर्शन नहीं कर सकूंगी तो यही चित्रा अफ्सरा जो थी ये सुभद्रा बनकर आ गई भगवान श्री कृष्ण की बहन बनकर आई यानी कि देव की, की नौवीं संतान के रूप में आई है तो ये हमें शिक्षाएं लेनी चाहिएगी। चाहिए कथा आती है हरिवंश पुराण से मैंने निकाला निकालेगा हरिवंश पुराण के पैंतीसवें अध्याय के अंदर ये चरित्र आता है हरिवंश पुराण के अंदर और हरिवंश पुराण के अंदर ही खुलासा किया गया है कि भगवान देव नंदन भी थे और यशोदा नंदन भी थे यहाँ प्रवर्धन दिया जाएगा तो इसी प्रकार से समय आने पर माता देवकी से एक पुत्र का जन्म हुआ बच्चा बड़ा प्यारा था तो उस समय बच्चे का नाम रख दिया कीर्तिमान तो वसुदेव जी को याद आया कि मैंने तो कंस को वचन दिया कि सब बच्चों को देने का तो कंस महाराज जी के पास उस बच्चे को लेकर गए बोले कंस महाराज मैंने अपने वचन के अनुसार ये मेरा पहला कि आपको दे दिया ले कंस ने इसका नाम क्या है बोले कीर्तिमान सुनते ही बच्चा मामा जी की गोद में मुस्कुराने लगा कंस मोहित हो गया कंस ने कहा कि मुझे इससे कोई भय नहीं है मेरा मेरा काल आठवा होगा इस तरह से विदा कर दिया एक दिन देव ऋषि नारायद जी आए कंस बड़ा सम्मान करता था उनका तो देव ऋषि नारद जी ने कहा हे hey, कंस तुम जानते हो ये जितने भी जो यदुवंशी सब देवता है ये सब तुम्हारे काल है और तुमने जो है वो ए, अपना देवकी के बेटा को छोड़ दिया बोले गुरु जी वो तो पहला बालक था मेरा काल तो आठवें नंबर का है तो पुरानी कथा है भागवत का प्रसंग नहीं है कमल का फूल लेकर रहते देव ऋषि जी तो कमल के फूल में कितनी पंखड़िया होती है आठ तो देव ऋषि जी ने कहा जरा गिनो पंखड़िया कल गिने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ फिर उससे आगे गिने तो उससे पीछे वाला आठ हो जावे फिर उससे आगे गिने तो उससे पीछे वाला आठ हो जाए फिर उससे आगे गिने तो उससे पीछे वाला आठ हो जाए बोले क्या हुआ बोले महाराज समझ गए बच्चे तो आठ हो गए ये बात तो पक्की हो गई पर काल किस नंबर का होगा ये बात पक्की नहीं है ये सारे ही काल है इस तरह से देवकी के एक एक कर कर कंस ने छह बच्चों को मार दिया अब एक दिन जो है शेष नाग जी गोलूक धाम गए जय जय प्रभु आपकी जय जय तो भगवान ने कहा शेष जी आप आप किस कार्य से यहां आए हो तो शेष जी ने कहा हमें तो आपसे वरदान चाहिए तो भगवान ने कहा भी तुम्हें वरदान की क्या आवश्यकता तुम तो शेष हो सब कुछ खत्म होने के बाद तुम ही शेष बचते हो तो तुम्हें वरदान की क्या आवश्यकता है शेष जी ने कहा बात सुनिए त्रेता